विक्रांत ने तुरंत ही इस फ्लावर पॉट की कीमत ऑनलाइन चेक करना शुरू किया फिर उसे पता चला कि इस तरह के फ्लावर पॉट की कीमत ओपन मार्केट में लगभग नौ लाख साठ हजार रूपए है कीमत जानकर तो एक बार के लिए विक्रांत के होश उड़ ही गए बाप रे ये साला तारिक बहुत बड़ा खिलाड़ी है विक्रांत को आज अपने इस डील पर बहुत खुशी हो रही थी उसने तारीख से तो ये फ्लावर मात्र एक लाख रूपये में खरीद लिया था विक्रांत मनी मन सोचने लगा की अब इस तारीख से कॉन्टेक्ट बना रखना होगा ये बहुत काम का आदमी है अभी जब इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक मैं इसे और भी कई बार लूट सकता हूं और फिर बाद में भी मैं इसकी मदद से लाखों कमा सकता हूं। इसके बाद विक्रांत नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगा बाथरूम में घुसते ही उसने अपने अदृश्य कैमरे को एक्टिवेट कर दिया और फिर वो शावर लेते हुए तारी के ऊपर नजर रख रहा था दरअसल जब विक्रांत तारी को छोड़ने उसके घर गया हुआ था तब उसने उसके ऊपर अपना अदृश्य कैमरा फिट कर दिया था दरअसल तारिक जैसे क्रिमिनल पर विक्रांत भरोसा नहीं कर सकता था भले ही उसने विक्रांत को अपना कीमती फ्लावर पॉट सस्ते में बेच दिया था और केस के इन्वेस्टिगेशन में विक्रांत की मदद भी कर रहा था लेकिन लेकिन फिर भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता वो विक्रांत की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि विक्रांत को उसके सभी काले धंधे के बारे में पता चल चुका था और विक्रांत ने उसे धमका भी रखा था लेकिन इसका ये मतलब नहीं था की तारीख पीठ पीछे भी विक्रांत के साथ धोखा नहीं कर सकता हो सकता है कि वो खुद ही इगतपुरी के मकबरे से हुई चोरी में इन्वॉल्व हो या फिर ये भी हो सकता है कि उसका कोई जानने वाला इस केस में इन्वॉल्व हो और तारीख विक्रांत से छुपा रहा हो दूसरी चीज ये भी हो सकती थी कि तारीख विक्रांत के खिलाफ ही कुछ प्लान कर रहा हो क्यूँकी अभी पिछले ही दिन विक्रांत ने उसके भतीजा कासिम और उसके गैंग की पिटाई की थी जाहरा कासिम विक्रांत से अपना बदला लेने का प्लान बना रहा होगा और फिर अपने चाचा तारीख अहमद की मदद से वो अपना बदला ले कुल मिलाकर इन सब खतरे से बचने के लिए तारिक पर नजर रखना बहुत जरूरी था भले ही वो तारिक के साथ हाथ मिलाकर और उसका साथ देने का वादा करके आया था लेकिन फिर भी अभी उसे तारिक पर संदेह ही था इसीलिए विक्रांत ने अपना अदृश्य कैमरा तारिक के ऊपर फिट कर रखा था शॉवर लेते हुए विक्रांत तारीख की सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहा था और जैसा की उसे तारीख पर पहले से ही संदेह था वैसा हुआ भी विक्रांत ने अपने अदृश्य कैमरे की मदद से देखा कि इस वक्त तारिक अपनी वाइफ और दो लोगों के साथ मिलकर रोड पर किसी शॉप के बाहर कुछ काम कर रहा था अंधेरा काफी था फिर भी विक्रांत को हल्का हल्का नजर आ रहा था कि ये लोग तारिक की बी कार में से कुछ पैकेट निकालकर उस शॉप के भीतर ले जाकर रख रहे थे विक्रांत ने जब ध्यान से उन दोनों आदमियों पर नजर डाली तब उसे कन्फर्म हुआ की ये दोनों कोई और नहीं बल्कि तारीख के ही दोनों बेटे है ये लोग फूल मंडी की ही एक फ्लावर शॉप के भीतर कई सारे बॉक्स जमा कर रहे थे ये सब देखकर विक्रांत हंस पड़ा और फिर बड़े आराम से शॉवर लेने लगा नहाने के बाद विक्रांत सीधा बेड की ओर जाकर सोने की तैयारी करने लगा अब तक रात के दस बज चुके थे और तारिक अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा काम खत्म कर चुका था उसने जगह जगह पर रखे हुए अपने सभी बॉक्स को फूल मंडी के भीतर अहमद फ्लावर स्टोर नाम की एक शॉप के भीतर छुपा दिया था वाह सही खेल रहा है ये तारीख चलो देखते है कौन बड़ा खिलाड़ी है में विक्रांत मनी मन सोचने लगा वो अच्छे से जानता था कि जिन बॉक्सेस को तारिक इधर उधर कर रहा है उसमें क्या रखा हुआ है इसके ये ख्याल भी, भी आ रहा था की भले ही तारीख पुरानी चीजों की इलीगल खरीद फरोख्त करता है लेकिन ये आदमी इगतपुरी के मकबरे ऐसी हुई चोरी और मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता अब उसने तारीख को अपने शक ऐसी बाहर कर दिया था लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत होगी या फिर केस से रिलेटेड कोई काम होगा तब वो जरूर तारीख इस्तेमाल कर सकता है सच में इस वक्त विक्रांत को बहुत नींद आ रही थी वो बेड पर पड़ते ही नींद में आ गया और फिर पूरी रात गहरी नींद सोता रहा पिछले दिन में उसके साथ बहुत सारी घटनाएं घटी थी तो उसे रात भर ये सब चीजें सपने में भी आती रही यहाँ तक की उसने सपने में ताबूत में पड़ी मिस्टर अयर की लाश और उस लड़की की भी डेड बॉडी देखी जो साल उन्नीस में मरी हुई मिली थी घड़ी में सुबह के चार बज रहे थे और तभी विक्रांत की आंख खुली अभी भी बाहर अंधेरी रात थी और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था पिछले दिनों बारिश होने की वजह से काफी उमस भरा मौसम हो रखा था इस वक्त उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी धड़कन भी काफी तेज चल रही थी नींद खुलने के कुछ सेकंड बाद जब विक्रांत को थोड़ा होश आया तब उसे एहसास हुआ की उसने रात में काफी डरावना सा सपना देख लिया था और इसी वजह से अभी उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी सच बात है इंसान जिस भी माहौल में दिन भर रहता है उसे रात में उसी तरह के सपने दिखाई पड़ते दिन भर विक्रांत कब्र और मकबरे के पीछे भागता रहा था और पूरे दिन वो डेड बॉडी और मर्डर की बात भी करता रहा था इसी वजह से अयर और उस लड़की के चीखने की आवाज भी सुनी थी और तभी उसकी नींद अचानक से खुल गई थी अब नींद खुलने के बाद विक्रांत फिर से अपने रूम का एयर कंडीशन ऑन करके सो जाना चाहता था लेकिन उसे पता था की अब एक बार नींद खुल जाने के बाद उसे नींद नहीं आएगी अगर इस वक्त उसका शेरलोक होम्स यहाँ साथ में होता तो फिर हो सकता था कि विक्रांत उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता लेकिन इस वक्त शेरलोक मकान मालिक की बेटी रिया के साथ उसके गांव घूमने के लिए गया हुआ है। दरअसल रिया का एग्जाम खत्म हो चुका था और वो अपने गांव वाले घर घूमने के लिए गई हुई थी विक्रांत कुछ देर तक बेड पर पड़े पड़े इधर उधर करवट बदलता हुआ सोने की कोशिश करता रहा लेकिन उसे फिर नींद नहीं आ रही थी फिर उसने अपना फोन निकालकर केस की प्रोग्रेस जाननी चाहिए लेकिन ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक केस की कोई भी नई अपडेट नहीं आई हुई थी अभी तक बात वहीं रुकी हुई थी भले ही वर्ली पुलिस ब्रांच वालों ने मकबरे से चोरी हुए सामान को बरामद कर लिया था लेकिन अभी तक चोरों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका था और ना ही अभी तक ये क्लियर हो पाया था की मिस्टर अय्यर का मर्डर आखिर किसने किया था विक्रांत बेड से उठकर टहलने लगा और टहलते टहलते वो केस के बारे में ही सोचे जा रहा था थोड़ी देर तक कमरे में ही इधर उधर टहलने के बाद उसके दिमाग में तारीख की कही हुई बात गूंजने लगी नवाब हामिद खान का सेनापति सोने का मकबरा गोल्डन पिलर कहीं ये सच में तो केस से रिलेटेड नहीं है तारीख ने नवाब हामिद खान के सेनापति का क्या नाम बताया था शेख मोहम्मद सच में शेख मोहम्मद ने सोने के मकबरे से सोना चुराया था ये सब सोचते हुए ही विक्रांत के दिमाग में आया कि क्यों ना अभी ऑफिस चलकर कुछ पता लगाने की कोशिश की जाए वैसे भी विक्रांत रात भर काफी गहरी नींद में सोया था और उसकी थकान मिट चुकी थी अब वो काफी फ्रेश फील कर रहा था विक्रांत फटाफट फड़ बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और फिर हाथ मुग्ध होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया फिर उसने रिवॉल्वर को अपने पेंट में खोसा और पुलिस कार लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया